की एक, एक और पेश्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजराती साहित्यकार गीजू भाई बधिका की बाल कहानियों में से एक कहानी सात पूछो वाला चूहा एक था चूहा उसकी सात पूछे थी एक दिन उसकी माँ ने उसे, उसे पाठशाला पढ़ने, पढ़ने के लिए भेजा वहाँ चूहे की सात पूछे देखकर देख लड़के दे उसे, उसे चिढ़ाने लगे चूहा सात पूछो वाला चूहा सात चूहो वाला चूहा सात पूछो वाला चूहा सात पूछो वाला चूहा रोते रोते घर पहुँचा माँ ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो पाठशाला से इतनी जल्दी कैसे लौट आये चूहा बोला मुझे ना वहाँ सब लोग सात पूछो वाला चूहा कहकर चिढ़ाते हैं मैं, मैं नहीं, नहीं जाऊंगा पाठशाला माँ ने कहा अरे, अरे तो इसमें तो रोने की रोनी क्या, क्या बात है जाओ और जाकर बढ़ई के घर से एक पूछ कटवा लाओ चूहा बढ़ई के घर पहुँचा और एक पूछ कटवा कर लौटा अब उसकी छे रह गई दूसरे दिन जब वह पाठशाला में गया तो लड़के उसे फिर लगे। चूहा छह छो वाला चूहा छह छो वाला चूहा छह छो वाला चूहा छह वाला। चूहा रोता रोता फिर से घर पहुंचा। मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला उसकी माँ ने फिर पूछा अरे, अरे तुम वापस आ गए क्या हो गया भूख लगी है क्या गया? चलो चलकर चल चल खाना, खाना खा लो मुझे, मुझे, मुझे नहीं खाना है खाना, खाना सब लोग मुझे चूहा छह पूछो वाला कहकर चढ़ाते हैं माँ ने कहा तो फिर जाकर बढ़ई से एक और पूछ कटवा लो चूहा फिर से पहुंचा बढ़ई के घर और इस बार उसकी पांच पूछे रह गई दूसरे दिन वह फिर से पाठशाला गया चूहे को आता, आता देखकर सारे लड़के देख देख देख एक साथ डाले वो देखो चूहे भैया चले आ रहे हैं चूहे की पाँच पूछे देखकर लड़के देख फिर से उसे चिड़ाने लगे चूहा पाँच पूछो वाला चूहा पाँच पूछो वाला चूहा पाँच पूछो वाला चूहा पाँच पूछो वाला चूहा तेजी से चढ़ गया और वह जोर जोर से रोता हुआ घर पहुँचा वहाँ एक हाँ, पेटी पर जा बैठा चूहे की मां ने पूछा, पूछा ओ अब तुम्हें फिर से क्या हो गया? गया क्यों फिर से जोर जोर से रो रहे हो चूहे ने कहा सब मुझे सब पांच, पूछो पांच पूछो वाला चूहा कहकर चिढ़ा रहे हैं तो इसमें रोनी की क्या बात है जाओ और जाकर बड़ाई से एक पूछ और कटवा कर ले आओ चूहे ने वैसा ही किया अब उसकी केवल चार पूछे रह गयी जब चूहा पाठशाला पहुंचा, तो लड़कों, लड़कों ने उसे से फिर से चिढ़ाना शुरू किया चूहा बुरी तरह से पैसी रोता, पैसी रोता रोता घर आया और मुंह फुलाकर बैठ गया, गया। माँ के कहने पर उसने एक, एक और पूछ कटवा लिया फिर कुर्ता पैजामा पहनकर और पैजामे में अपनी पूछ छिपाकर पाठशाला पहुंचा। सब लड़के कहने लगे आज तो चूहे भैया पाजामा हाँ पहनकर आए हैं लेकिन जब वह बाहर निकले तो उसकी तीन पूछे दिखी गई। अब लड़के फिर से चढ़ाने लगे चूहा तीन पूछो वाला चूहा तीन पूछो वाला चूहा तीन पूछो वाला इसके बाद चूहे ने अपनी तीसरी पूछ कटवा ली। लड़के उसे फिर से चढ़ाने लगे और, और दूसरी, दूसरी पूछ भी गई। आखिर उसकी रह गई केवल, केवल एक पूछ माँ ने कहा हा, हा, अब तुम्हें कोई नहीं, नहीं चढ़ाएगा क्योंकि अब तो अब तुम्हारी एक ही पूछ, पूछ, पूछ बची है, है। नहा धोकर चूहा फिर पाठशाला के लिए निकला लेकिन लडकों ने तो चूहे को फिर चिढ़ाया कोई उसकी पूछ को छूता था तो कोई उसे चढ़ाते हुए कहता था चूहा एक पूछ वाला चूहा एक वाला भैया एक पूछ वाला, वाला। चूहा फिर से रोता चीखता घर आया माँ ने पूछा अब क्या बात हो गई माँ माँ अब तो वे सब मुझे चिढ़ाते हैं कहते हैं एक पूछ का चूहा सबकी एक एक पूछ है फिर भी सारे मिलकर मुझे चिढ़ाते हैं तो जा जाकर जा कर जा, ये एक, एक पूछ भी कटवा आ।, आ, आ, आ चूहे ने वही, वही किया और अब तो अब उसकी एक भी पूछ नहीं रही वह तो बन तो गया था बंडा दूसरे दिन तो चूहा पाठशाला, पाठशाला जाने के लिए निकला ले ले ले उसने सोचा अब ये मुझे कैसे चढ़ाएंगे अब तो मेरी पूछ ही नहीं है लेकिन जब वह पाठशाला के अंदर गया तो लड़कों ने उसे फिर ऐसी घेर लिया और उसका कुर्ता उठा, उठा उठा कर चिढ़ाने लगे चूहा बंडा चूहा बंडा, बंडा चूहा बंडा बंडा बंडा चूहा, चूहा, चूहा, बंडा चूहा। सुनते ही चूहे भैया भाग खड़े हुए घर पहुंचकर धरती पर लेट गए और चीख चीख कर रोने लगे माँ ने पूछा अब क्या हो गया अब किस लिए रो रहे हो चूहा बोला मुझे, मुझे सब, सब फिर से चढ़ाते हैं बंडा चूहा बंडा चूहा चूहे की मां ने कहा तो सुनो जाकर बढ़ई के पास एक पूछ जुड़वा लो चूहा बढ़ई के पास पहुंचा उससे पूछ जुड़वाने के लिए कहा बढ़ई बोला भला कटी पूछ भी कहीं जुड़ती है भाई जाओ, जाओ जाओ और वापस अपने घर जाओ चूहे ने कहा मेरी पूछ छोड़ दो तो, नहीं तो बसुला लेकर भागूंगा बढ़ई ने पूछ नहीं छोड़ी इसलिए चूहा बसुला लेकर भाग गया रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला। उसके पास बसुला नहीं था इसलिए वह दांतों से लकड़ी काट रहा था चूहे ने कहा भैया तुम दांतों से लकड़ी क्यों काट रहे हो लो ये मेरा बसूला ले लकड़हारा बसूले ऐसी लकड़ी काटने लगा काटते काटते बसुला टूट गया चाह देखकर चूहा बोला लाओ मेरा बसुला, नहीं तो लकड़ी लेकर भागूंगा लकड़हारा बसुला कैसे देता इसलिए चूहे भैया लकड़ी लेकर भाग गए कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसे एक बुढ़िया दिखाई पड़ी बुढ़िया चूल्हे में अपना पैर डालकर रसोई बना रही थी बुढ़िया के पास जाकर चूहे भैया ने कहा माजी माजी, माजी अपने पैर क्यों जला रही हो लो ये मेरी लकड़ी लो और इसे जलाकर रोटी बनाओ बुढ़िया ने लकड़ी चूल्हे में डाली कुछ ही देर में लकड़ी जल गई और रोटी भी बन गई। इसी भी बीच चूहे भैया पहुँचे और बोले माजी माजी, मेरी लकड़ी वापस दो बुढ़िया ने कहा भैया अब मैं तुम्हें लकड़ी कैसे वापस दू लकड़ी तो जल चुकी है चूहा बोला लाओ मेरी लकड़ी नहीं तो रोटी लेकर भागूंगा लाओ मेरी लकड़ी नहीं तो रोटी लेकर भागूंगा। ये कहकर चूहे भैया रोटी लेकर भाग खड़े हुए भागते भागते एक कुम्हार के भट्टे पर पहुँचे कुम्हार वहाँ बैठा, बैठा बैठा गारा खा रहा था और दो में रखा दही भी चूहे ने कहा अरे भैया तुम ये गारा और दही क्यों खाते हो लो ये मेरी रोटी लो रोटी दही के साथ खाओ तो पेट को ठंडक पहुंचेगी। कुहार ने दही के साथ रोटी खा ली तभी वहां चूहे भैया फिर से पहुंचे और बोले लाओ मेरी रोटी नहीं तो दो लेकर भागूंगा। हाँ लाओ मेरी रोटी नहीं तो धोनी लेकर भागूंगा कुम्हार भला रोटी कहाँ से लाता रोटी तो उसके पेट में पहुँच चुकी थी चूहे भैया रोटी के बदले दोनी लेकर भाग गए रास्ते में उसे एक अहीर मिला अहीर के घर में दूध दुहने के लिए बर्तन नहीं था इसलिए वह बेचारा ओखली में दूध दूह दू था चूहे भैया उसके पास पहुँचे और बोले भैया मेरे इस तरह से ओखली में दूध क्यों दू रहे हो लो लो ये मेरी ले लो अहिर ने दो और दो इतने में भैंस भड़क गई और उसने को लात मार दी लात मारते ही तो फूट गई तभी चूहे भैया वापस आए और धोनी मांगने लगे और बोले लाओ मेरी धोनी नहीं तो भैंस लेकर भागूंगा आहिर धोनी तो दे नहीं सकता था इसलिए चूहे भैया उसकी भैंस लेकर भाग गए भागते भागते एक खेत में पहुंचे वहां एक किसान हल चला रहा था उसने एक बैल जोत रखा था और दूसरे बैल के बदले हल के साथ अपनी मां को जोत रखा था चूहे भैया ने किसान से कहा अरे ओ भागे ये तुम क्या, क्या कर रहे हो भला कोई अपनी मां को हल में जोतता है किसान बोला भैया मैं क्या करूं? मेरा एक बैल मर गया है दूसरा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है चूहे भैया बोले भाई तू ये मेरी भैंस ले लो किसान ने माँ के बदले भैंस को हल में जोत दिया और वह हल चलाने लगा थोड़ी देर तक हल चलाया इसी बीच भैंस को तेज धूप लगी और वह धम्म ऐसी नीचे गिरकर मर गई। कुछ ही देर में चूहे भैया वापस आए, आकर बोले लाओ मेरी भैंस किसान ने कहा भैया भैंस तो मर गई है अब मैं तुम्हें भैंस कैसे दूं? चूहे भैया बोले लाओ मेरी भैंस नहीं तो मां को लेकर भागूंगा। फिर तो चूहे भैया किसान की मां को लेकर भागे भागते भागते, भागते एक गांव में पहुंचे। गांव की चौपाल के पास नट अपना खेल दिखा रहे थे नटका एक लड़का, लड़का रस्सी पर चढ़कर नाच, नाच रहा था कूद रहा था, था। चूहे भैया वहाँ पहुँच गए लड़के को तो रस्सी पर, पर चलता देखकर देख चूहे भैया ने कहा अरे ओ भाई तुम तो इस छोटे से बच्चे की जान क्यों लेना चाहते हो ये ऊपर से गिरेगा तो इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी नट बोला भैया लड़का नहीं नाचेगा तो क्या तुम्हारी ये बुढ़िया नाचेगी चूहे भैया ने कहा लो मेरी इस बुढ़िया को संभालो और इसे रस्सी पर चढ़ाओ नट ने बुढ़िया को रस्सी पर चढ़ा दिया बेचारी बुढ़िया कांपती कांपती रस्सी पर चढ़ी। लेकिन वह रस्सी पर नाचती कैसे वह तो एक धमाके के साथ रस्सी से नीचे गिर पड़ी और वहीं ढेर हो गई। चूहे भैया तो तैयार ही खड़े थे, थे उसने नट ऐसी कहा तुमने मेरी बुढ़िया को पुढिया क्यों मार डाला? डाला नट ने कहा मार, मार क्या डाला वह तो रस्सी पर से गिरकर मर गई। अब इसमें मैं क्या करता चूहा, चूहा बोला लाओ, लाओ मेरी बुढ़िया नहीं तो ढोल लेकर भागूंगा इतना कहकर चूहा नट का ढोल लेकर भाग गया भागते भागते रास्ते में उसे एक छोटी टेकरी गई वह उस पर जाकर बैठ गया और ढोल बजाते हुए गाने लगा ढम ढम धमाक धम धम धम धमाक धम पूछ के बदले बसुला लिया बसुले के बदले लकड़ी ली लकड़ी लि, लि, लि, के बदले रोटी ली रोटी के बदले दोहनी ली दोहनी के बदले भैंस ली भैंस के बदले बुढ़िया ली बुढ़िया के बदले ढोल लिया ढम ढम धमाक धम ढम ढम धमाक धम चूहा मस्त होकर गा रहा था और ढोल बजा रहा था इतने में एक कौआ हुआ। हुआ। आया और चूहे को अपनी चो में दबाकर आसमान में ले उड़ा फिर तो चूहा भी ढोल बजाता रहा और गाता रहा धम धम धमाक धम धम धम धमाक धम धम धम धमाक धम धम धम धमाक धम अभी आप, अभी सुन, आप रहे सुन रहे, रहे थे गिजु भाई, भाई बधिका की, की बाल कहानी, कहानी सात पूछो वाला चूह वाचक स्वर भारती परिमल